विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया ये कैसे हुआ ये हुआ कैसे अभी विक्रांत उठकर रमाकांत की तरफ जा ही रहा था कि उसे सामने से नैना आती हुई दिखी ओ तुम थी बड़ी जल्दी आ गई नैना भी इस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थी उसने स्काई ब्लू कलर का स्पोर्ट्स सूट पहन रखा था नैना को यहाँ देखकर विक्रांत की बॉडी में एनर्जी आ गई लेकिन इस वक्त उसे इस बात की भी चिंता थी की मैं यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर रमाकांत को पकड़ने के लिए आया हूँ और अगर रमाकांत ने जुर्म कबूल लिया तो फिर इस केस को सॉल्व करने के एवज़ में जो पैसे मिलेंगे वो मैं इस नैना के हाथों नहीं लगने दूंगा विक्रांत भागो जल्दी भागो यहाँ से, नैना ने चिल्लाते हुए कहा राम मुझे भगाना चाहती है और सारा क्रेडिट खुद लेगी मैं नहीं ठाक ठाक अभी विक्रांत को सोच ही रहा था कि अचानक उसके बगल मौजूद दरवाजे में गोली लगने ऐसी दो छेद हो गए विक्रांत शॉक्ट रह गया अब ये कौन है तभी विक्रांत ने देखा कि सामने से एक तकरीबन साढ़े छह फुट का लंबा चौड़ा आदमी तेजी से उसकी तरफ भागता वा चला आ रहा है। विक्रांत ने एक पल में ही इस आदमी को पहचान लिया ये रमाकांत का खास बॉडीगार्ड था हमेशा उसके साथ ही रहता है वो तेजी से कमरे की तरफ भागा चला आ रहा था विक्रांत उसके सामने खड़ा था सो उसने अब बंदूक का निशाना विक्रांत के ऊपर लगाया विक्रांत उछल सामने के मेटल डोर के पीछे जाकर खड़ा हो गया जबकि नैना भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ पड़े डेस्क के पीछे जाकर छिप गई। अभी भी वो बॉडीगार्ड तेजी से भागता हुआ चला आ रहा था साथ ही वो गोली भी चलाए जा रहा था डोर के पीछे खड़े विक्रांत को अचानक से याद आया कि आखिर उसे की क्या जरूरत है। उसके पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट है और जब तक ये जैकेट एक्टिवेट है तब तक बंदूक की गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुरंत ही विक्रांत डोर के पीछे से निकल बाहर आया बॉडी पर झपटने के लिए दौड़ा उसकी एक गोली विक्रांत के कान के बगल से गुजरी लेकिन फिर भी विक्रांत निडर होकर तेजी से उसकी तरफ झपड़ने के लिए दौड़ पड़ा विक्रांत को अपनी तरफ आता देख उसने फिर से बंदूक का ट्रिगर दबाया विक्रांत नैना चिल्ला पड़ी और तभी एक चेयर हवा में उड़ती हुई आई जो कि सीधे उस बॉडीगार्ड के सिर पर लगी नैना को लगा कि विक्रांत खतरे में सो उसने डेस्क के सामने रखी चेयर उठाकर उस बंदूक वाले आदमी पर फेंक दी चेयर ठीक उसके मुंह पर जा लगी और वो एक पल में ही जमीन आरोप धराशाही हो गया तब तक विक्रांत ने भी उसे दबोच लिया और उसके मुंह पर पंच करने लग गया तब तक नैना भी वहां पहुंच गई और उसने एक जोर की लात इस बॉडीगार्ड के दोनों टांगों के बीच में दे दिया आ, उसकी चीख निकल गई विक्रांत चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए नैना की तरफ देखने लगा विक्रांत तुम ठीक तो हो लगी तो नहीं नैना ने हड़बड़ाते हुए विक्रांत से सवाल किया हम विक्रांत ने एक जोरदार पंच उस बॉडी के मुंह पर रखा जिससे वो बेहोशी की हालत में चला गया हम्म अब ठीक है अच्छा तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंची विक्रांत ने नैना से सवाल किया और कोई नहीं आया बाकी फोर्स कहा है मुझे तुम्हारी चिंता हुई सो मैं पहले भागकर आ गई बाकी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया वो लोग भी पहुंच रहे होंगे तुम, तुम कैसे पहुंचे इन लोगों ने तुम्हें किडनेप कर लिया था क्या नहीं लेकिन तुम तुम यहां अंदर कैसे पहुंची तुम्हें रास्ता पता था क्या विक्रांत ने क्यू रिशोत्र पूछा अरे मैंने जो तुम्हे हैंड वॉश दी थी ना अच्छा हुआ तुमने उसे पहना हुआ है इसी के सहारे में यहां पहुंचे वरना मुश्किल ही था नैना ने जवाब दिया अच्छा अब जाकर विक्रांत को तसल्ली हुई हमारे पास रमाकांत को इंटेरोगेट करने का या पकड़ने का वारंट नहीं था फिर भी तुम एक मिनट एक मिनट ये रमाकांत ये रमाकांत कहा विक्रांत ने तुरंत उस जगह पर नजर डाली जहाँ पर उसने रमाकांत को गिराकर पीटना शुरू किया था लेकिन अब वहां कोई नहीं था रमाकांत वहां से गायब था विक्रांत और नैना सन्न रह गए Oh विक्रांत सदमे में आ गया ये, ये कहां चला गया? अभी यहीं तो था उसे बच के नहीं जाने देना है ये आदमी बहुत पावरफुल है बहुत पैसा है इसके पास अगर आज ये यहां से बचकर निकल गया तो फिर हम उसे कभी दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे इसी सोच के साथ विक्रांत ने तुरंत अपने अदृश्य कैमरे के सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया उसने देखा की इस वक्त रमाकांत लिफ्ट में सवार होकर ऊपर की तरफ जा रहा है जल्दी करो विक्रांत के पास अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था उसने नैना को इशारा करते हुए कहां तुम, तुम को पकड़ने जा रहा हूँ वरना भाग जाएगा वो। क्या? नितिन, नितिन खरबंदा नैना बिल्कुल शॉक्ड रहेगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन यहाँ कैसे पहुंच गया वो वो अंदर बेहोश पड़ा है तुम उसको लेकर फटाफट यहाँ से बाहर निकलो मैं तब तक रमाकांत को पकड़ता हूँ और इतना कहते हुए विक्रांत वहां से निकल कर जाने लगा तभी नैना की नजर विक्रांत के कंधे पर लगी चोट पर पड़ी। ओ तुम तुम्हारे तो यहां खून बह रहा है इसे किसी चीज से बांध लो हाँ हाँ ठीक है ठीक है विक्रांत ने लापरवाही से कहा फिर वो तेजी से कमरे के बाहर की तरफ भागा लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से तकरीबन 10-15 लोग सूट पहने हुए उसकी तरफ पढ़े चले आ रहे हैंत ने अपना माथा पकड़ लिया एक पल में ही उसने जान लिया कि ये सब रमाकांत के भेजे हुए बॉडी गार्ड सबके सब खूब सब लम्बी चौड़े शरीर वाले दिख रहे थे विक्रांत को अच्छे से पता था कि इन लोगों से अकेले बैठना उनके बस की बात नहीं पहले जो खालिद के चौल पर गुंडे मिले थे वो सब नॉर्मल थे इसलिए विक्रांत ने आसानी से उन्हें पीट लिया था लेकिन ये ये लोग नॉर्मल नहीं है लेकिन ये ट्रेंड गार्ड्स लग रहे थे और सभी के हाथ में हॉकी स्टिक्स भी थी एक बार तो विक्रांत के दिमाग में आया कि वो कमरे में कहीं जाकर छिप जाए और वो छिपने के लिए मुड़ा भी लेकिन तब तक उसके ऊपर हॉकी स्टिक से अटैक हो चुका था विक्रांत ने भी अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक मारी और एक दो गार्ड की ओर अटैक भी किया लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका कुछ ही पल में उसे जमीन पर धराशायी कर दिया गया और सारे के सारे गार्ड्स स्टिक लेकर उसके ऊपर टूट पड़े तभी अचानक से एक दहाड़ सुनाई पड़ी और अचानक से एक एक गार्ड हवा में तैरते हुए दूर जाकर गिरने लगे विक्रांत जमीन पर अपने मुंह को हाथों से बचाकर किसी तरह से इन गार्ड की मार से बचने की कोशिश कर रहा था जब उसके ऊपर पड़ने वाली स्टिक की चोट कम हुई तब उसने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत जुटाई विक्रांत ने देखा कि नैना अब तक उन सभी गार्ड्स के ऊपर टूट पड़ी थी एक के बाद एक गार्ड पर वो लात और घूसो से प्रहार करे जा रही थी अब विक्रांत को भी थोड़ा मौका मिला तो वो भी उठकर खड़ा हुआ और उसने भी गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया दोनों पूरी ताकत से उन गार्ड्स को सबक से में लगे हुए थे लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकल में फिर से विक्रांत और नैना को उन गार्डस ने घेर लिया और हॉकी स्टिक के साथ उन दोनों पर टूट पड़े विक्रांत को अब एहसास हुआ कि वो कुछ भी कर ले इन लोगों का ऐसे सामना नहीं कर सकता सो उसके दिमाग में एक तरकीब आई विक्रांत ने अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल की मदद से उस एरिया का पावर कट कर दिया एक पल में ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया अंधेरा होते ही विक्रांत वहाँ से भागकर दरवाजे के कोने में जाकर छिप गया उसके साथ ही नैना भी जाकर कोने में छिप गयी गाठ इधर उधर भागते हुए उन दोनों को ढूंढने की कोशिश में लगे थे लेकिन कमरे में अंधेरा इतना ज्यादा था की उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था अब शुरू होगा असली गेम हाँ हाँ। विक्रांत ने अपने लाइट टूल को को ऑन ऑन किया इसके होते ही विक्रांत सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा मानो कमरे में पर्याप्त लाइट जल रही हो विक्रांत ने तुरंत ही एक बॉडीगार्ड्स के हाथ में पकड़े हुए हॉकी स्टिक को पकड़ा और तुरंत ही उसके पेट पर जोरदार लात मारी वो हवा में उड़ता हुआ जाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हॉकी स्टिक अब विक्रांत के हाथ में आ चुकी थी कमरे में धम कई आवाजें होते हुए भी दूसरे गार्ड्स इधर उधर भागते हुए हवा में स्टिक चलाने लग गए लेकिन अब उनके इन प्रहारों से बचना विक्रांत के लिए बहुत आसान था तो वो बड़ी आसानी से एक एक गार्ड्स के ऊपर स्टिक से वार करने लग गया वो सभी गार्ड्स के मुंह पर और सिर पर हॉकी स्टिक से प्रहार कर रहा था कमरे में दर्द से कराने और चीखने की आवाज आनी शुरू हो गयी सभी गार्ड इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने लग गए इसी बीच अचानक ऐसी विक्रांत की पीठ आरोप जोर से हॉकी स्टिक आकर लगी उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गार्ड हॉकी स्टिक लेकर खड़ा था हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन फिर भी वो विक्रांत को मारने की कोशिश में लगा हुआ था विक्रांत ने गुस्से में आकर उसका सिर पकड़ा और सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के फुल साइज मिरर पर भिड़ा दिया तड़ाक उसका सिर आईने में भिड़ने के साथ ही पूरा आईना टूट जमीन पर बिखर गया और फिर उस गार्ड के सिर ऐसी भी खून बहना शुरू हो गया इसके बाद लगभग पाँच सात मिनट तक कमरे ऐसी चीजों के टूटने फूटने और दर्द से चीखने की आवाज आती रही हालांकि ये गार्ड्स भी इतने बेवकूफ नहीं थे इतना अंधेरा देखकर उन्हें भी उन्होंने भी अपना फोन बाहर निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन उनकी ये तरकीब भी काम नहीं आई भले ही मोबाइल की लाइट से कमरे में कुछ दिखाई देना शुरू हो गया था लेकिन फिर भी उनके लिए एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से लड़ाई करना मुमकिन नहीं था विक्रांत ने लाइन से पंद्रह गार्ड के हाथ पर हॉकी स्टिक से वार कर सभी के हाथ से मोबाइल जमीन पर गिरवा दिया उसके बाद फिर पागलों की तरह उन पर टूट पड़ा अभी विक्रांत सबको पीट ही रहा था कि अचानक से एक गार्ड अपने हाथ में लाइटर जलाकर खड़ा हो गया उसने जैसे ही लाइटर जलाकर थोड़ा उजाला किया सामने विक्रांत शाकाल सी शक्ल लेकर खड़ा था जैसे ही उसने विक्रांत पर अटैक करने की कोशिश की उससे पहले ही विक्रांत ने उसका सिर पकड़कर दीवार में दे मारा आह। वो भी लड़खड़ा जमीन आरोप गिर पड़ा और एक पल में ही उसे बेहोशी छा गई अब तक विक्रांत ने सभी गार्ड को घायल करके जमीन आरोप बेहोश करके सुबिकांत फटाफट रमाकांत को पकड़ने के लिए भागना चाहता था